अनुष्का को ये बात अच्छे से पता थी कि सभी कटे हुए सिर जोधन सिंह के छुपाए हुए खजाने वाले बॉक्स से मिले थे जबकि मुख्तार ने बताया कि उसने सभी कटे हुए सिर अपने पुराने घर में छुपाकर रखे थे दरअसल अनुष्का ने सच्चाई जानते हुए भी मुख्तार से ये सवाल इसलिए किया था ताकि उसे सही इन्फॉर्मेशन मिल सके क्योंकि हो सकता है कि इस पूरी घटना के पीछे कोई और कहानी भी छुपी हुई हो वो सब बाद में हुआ था मुख्तार ने किसी तरह अपनी अजीब सी हंसी को रोककर आगे की कहानी बताते हुए कहा दरअसल जब मैं वहाँ से भागा था तुरंत ही मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था लेकिन फिर भी मैं लौटकर वापस नहीं गया लेकिन सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब इस तरह से जाकर खत्म हो जाएगा इस तरह से मतलब मैं समझी नहीं अनुष्का ने मुख्तार की तरफ देख अपनी भौई टेडी करते हुए सवाल किया अरे एक मिनट पहले मैं अपनी कहानी पूरी बताता हूँ फिर सब क्लियर हो जाएगा मुख्तार ने अनुष्का की तरफ हाथ से इशारा करते हुए उसे रुकने के लिए कहा इसके बाद उसने अपनी आगे की कहानी बतानी शुरू कर दी निर्मला सेंगर के बारे में पुलिस को पता चलने के बाद मैं काफी डर गया था मुझे लगने लगा था कि मैं बहुत जल्दी अरेस्ट कर लिया जाऊंगा इस वजह ऐसी मैंने अपना सारा सामान पुराने घर ऐसी जोधन के पास छोड़ दिया और अकेले गाड़ी लेकर साउथ की तरफ चला गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होते हुए कर्नाटक पहुँच गया फिर वहां जाकर अजनबियों की तरह रहने लगा लेकिन बॉस जीने में मजा नहीं आ रहा था मुख्तार ने अपनी मुंडी हिलाते हुए कहा मजा इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि अपने पास जीने का कुछ मकसद था ही नहीं ना कोई लाश ना कटे हुए सिर कुछ देखने को मिलता ही नहीं था मेरा वहां मन नहीं लग रहा था मैं एक होटल में गार्ड की नौकरी करने लगा था लेकिन ऐसा लगता था जैसे जिंदगी में सब कुछ खाली खाली सा है फिर उसी टाइम मैंने अपना ट्रक भी बेच दिया था लगभग छ महीने तक में वहां होटल में गार्ड की नौकरी करता रहा लेकिन लाश के बिना मेरा मन नहीं लगता था <laughs> मुक्ता ने बेहद अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा फिर मैंने वहाँ कर्नाटक के पोस्टमार्टम हाउस में कब्रिस्तान में और वो जो क्रिश्चियन लोगों का होता है ना कब्रिस्तान उधर भी हर जगह नौकरी करने के लिए ट्राई मारा लेकिन क्या है ना उधर मुझे कुछ काम मिला ही नहीं सब आई मांगते थे मेरे पास ढंग की आई भी नहीं थी आगे मुख्तार ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा फिर मेरे दिमाग में ये भी आया कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाऊँ क्योंकि जो मजा औरतों को मारने में आता था ना वो मजा मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला खास तौर पर तो उन औरतों को जो बच्चों को मारती हैं <laughs> उनका गला काटने में जो आनंद आता है ना आ ने अपनी आंखें बंद करके अपने शब्दों को महसूस करते हुए कहा लेकिन क्या था ना कि तब तक टाइम बहुत बदल चुका था पुलिस भी अबिलाष की पहचान बहुत जल्दी करने लगी थी तब तक डीएनए टेस्टिंग वगैरह भी आ चुका था पुलिस डीएनए मैच करके बहुत जल्दी लोगों का पता लगा लेती थी और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगने शुरू हो गए थे पुलिस काफी एडवांस हो चुकी थी पुलिस के एडवांस होने की वजह से मैं चोरी वगैरह भी नहीं कर पा रहा था सही बात तो ये थी कि मैं चोरी करने में उतना एक्सपर्ट था भी नहीं डर लगा रहता था की कहीं चोरी में पकड़े गए तो फिर क्या पता पुलिस को मर्डर वाली बात भी ना पता चल जाए फिर तो हमेशा के लिए अंदर जाना पड़ जाता ऊपर से साउथ में मेरे जान पहचान का भी कोई नहीं था मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती थी इसलिए उधर रहना बहुत मुश्किल हो गया था उधर कर्नाटक में ही बहुत परेशान हो गया मुझसे रहा नहीं जा रहा था उधर फिर मैं किसी तरह वहां से भागकर इधर नॉर्थ साइड में आ गया उस साल पंजाब भी रहा इधर उधर भटकते रहने के बाद मुझे इधर दिल्ली में एक पोस्टमार्टम हाउस में नौकरी मिल गई अब जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला फिर से मुझे लाशों के साथ रहने का मौका मिल गया था दिल्ली में मेरा बहुत मन लगता था दिल्ली में सब कुछ मस्त चल रहा था फिर एक दिन मुख्तार ने अपना सिर ऊपर करके कुछ देर तक सोचने के बाद कहा मैं मैं उस दिन अपनी ड्यूटी खत्म करके रोड किनारे एक ढाबे पर खाना खा रहा था मैं अकेले ही था अभी खाना शुरू ही किया था कि एक आदमी अचानक से आकर मेरे सामने बैठ गया उसे देख मेरा मुंह खुला का खुला रह गया एक तरफ दिल में खुशी की लहर दौड़ रही थी तो दूसरी तरफ डर के मारे दिल भी धड़क रहा था मुख्तार खान की आंखें बड़ी हो उठी और उसने हंसते हुए कहा, दरअसल मेरे सामने सिंह बैठा हुआ था। था मुझे तो ये लगा था कि अब जिंदगी में कभी मेरी मुलाकात जोधन सिंह से नहीं होगी शायद कभी उसकी शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी लेकिन किसने सोचा था कि एक दिन अचानक से दिल्ली के एक ढाबे में वो मेरे सामने आकर बैठ जाएगा इसके बाद मुख्तार ने अपने सामने रखे कोक इसे एक घूट में ही खत्म कर दिया खुशी के साथ ही मुझे डर इस बात का था कि कहीं जोधन को वो कटे हुए सिर मिल तो नहीं जो मैंने उसके घर में छुपाए थे लेकिन जोधन ने मुझसे उसके बारे में कोई बात ही नहीं की हम लोग बस पुरानी बातें और एक दूसरे का हालचाल ही पूछते रहे लेकिन मेरे अचानक से गायब हो जाने की वजह से जोधन को ये शक जरूर हो गया था की निर्मला सेंगर की हत्या मैंने ही की थी फिर भी उसने कुछ भी डायरेक्टली नहीं कहा मुख्तार ने अपने सामने रखे कांच के गलास में से कुछ बर्फ के टुकड़े निकालकर अपने मुँह में रख लिए और उसे दांतों से कटकट -कट की आवाज करते हुए चबाने लगा कुछ सेकंड में जब उसके मुंह की बर्फ खत्म हो गई तब उसने आगे बताते हुए कहा फिर जब मैंने जोधन से उसके बारे में पूछा तो पता चला कि वो भी बहुत मुश्किल में चल रहा था दरअसल निर्मला संगर की हत्या के बाद उसके ऊपर बहुत मुसीबत आ गई थी बहुत से लोग उसके और मीरा की बेटी के जान के दुश्मन बन गए थे इसलिए जोधन मीरा की बेटी को लेकर मारा मारा फिर रहा था वो लखनऊ वाले घर को छोड़कर इस वक्त दिल्ली में ही कहीं रह रहा था मुख्तार ने कुछ और बर्फ के टुकड़े खाने के बाद कहा जब निर्मला का मर्डर हुआ और उसे ये बात पता चली तभी जोधन को लग गया था कि उसके लिए मुसीबत हो सकती है इसीलिए उसने पुराने घर में से मेरे लिए सीक्रेट मैसेज भी छोड़ा था जिसमे उसने मुझे जल्द से जल्द भाग जाने के लिए कहा था लेकिन मैं तो उससे पहले ही भाग चुका था मिले सीक्रेट मैसेज छोड़ने के बाद वो मीरा की बेटी को लेकर भाग गया था फिर ना तो मुझे उसका सीक्रेट मैसेज पढ़ने का मौका मिला और ना ही उसे मेरे द्वारा छुपाए गए कटे हुए सिर देखने का मीरा की मौत की वजह से जोधन बहुत दुखी था शायद वो मीरा को मुझसे भी ज्यादा प्यार करता था इसीलिए वो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था जोधन बहुत चलाक था बहुत ज्यादा चालाक वो जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करता था शायद इसीलिए आज तक उसे कभी पुलिस पकड़ नहीं पाई मैं उसे बचपन से जानता था फिर भी उसने ना तो मुझे अपने घर का एड्रेस ही दिया था वो हमेशा मुझसे बाहर ही मिलता था ना तो कभी घर ले गया और ना ही कभी मीरा की बेटी से मिलने दिया साला मुझ पर भी पूरा यकीन नहीं था उसे कुछ पल तक हंसते रहने के बाद उसने अपनी भौई टेडी करते हुए कहा लेकिन यह भी था जो सबसे ज्यादा यकीन मेरे ऊपर ही करता था भले ही उसने मुझे अपने घर का एड्रेस नहीं दिया था लेकिन उसने मुझे अपने सीक्रेट प्लान के बारे में बताया था जोधन ने मुझे बताया था कि कोई बिजनेसमैन है जिसने उसे चोरी का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो फिर उसे दो करोड़ रुपए मिलेंगे इस काम को करने के लिए उसे एक साथी की जरूरत थी ने मुझसे अपना साथ देने के लिए कहा उस वक्त मैं चोरी वगैरह का काम छोड़ चुका था मुझे कुछ नहीं आता था मैंने जोधन से साफ बता दिया कि भाई मुझे अब कुछ नहीं आता मैं अब कोई मदद नहीं कर सकता लेकिन फिर वो कहने लगा कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं है सारा काम मैं अकेले कर लूंगा तुम बस मेरे साथ में रहना और अगर काम हो गया तो दो करोड़ में से बीस लाख रुपए तुम्हारे मुख्ता ने ठीक सामने बैठे विक्रांत की तरफ देखते हुए अपनी आँखें बड़ी करते हुए कहा अब बताइए तो मैं। जब बिना कुछ किए बीस लाख रूपए मिल रहे है तो फिर क्या दिक्कत है इतने पैसे मिल जायेंगे तो फिर आगे की जिंदगी बिना किसी दिक्कत के और बिना कुछ किए कट जायेगी इसलिए मैं उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया फिर बाद में मुझे पता चला के जोधन दिल्ली के एग्जीबीशन से तमिल स्टार चुराने की तैयारी कर रहा है पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ मैं तो उसे कह दिया था कि भाई काम में बहुत रिस्क है तो तमिल स्टार चुराना कोई मामूली काम नहीं है लेकिन सर जोदन बहुत शातिर था बहुत दिमाग था उसके पास उसने पहले से ही सब कुछ प्लान बना कर रखा था मुझे कुछ करना ही नहीं था वो अकेले दम पर सब कुछ करता गया और फिर बड़े आराम से तमिल स्टार चुरा ले आया मुख्तार ने लम्बी सास छोड़ते हुए कहा साहब आज तक मैंने इतने चोर देखे इतने लोगो से मिला हूँ लेकिन आज तक जोदन से ज्यादा दिमाग वाला इंसान नहीं देखा था फिर जब तमिलस्तार हाथ में आ गया तो फिर अगला काम था इसे बेचने का जोदन अपनी पहचान किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था इसलिए वो ये सब काम नहीं करता था तमिलस्तार का सौदा करने के लिए उसने मुझे भेजा शायद इसी काम के लिए ही उसने मुझे अपने साथ लिया था इस बार मुख्तार खान ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा मैं भी भला उसे मना कैसे करता मैं तमिलस्तार लेकर जोधन की बताई हुई जगह पर पहुंच गया जहाँ पर मुझसे कोई बिजनेसमैन मिलने के लिए आने वाला था उधर दिल्ली में ही एक बिल्डिंग के छत पर डील के लिए बुलाया गया वहाँ मुझे तबिल स्टार उन लोगों के हवाले करना था और फिर पैसे लेकर वापस आना था मैं टाइम से तबिलस्टार लेकर ठिकाने पर पहुंच गया सामने एक आदमी अपने तीन चार बॉडी के साथ खड़ा था उन सभी के हाथ में गन थी मुझे तभी कुछ गड़बड़ होने का शक हो गया